नमस्कार रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम आज हम महात्मा गांधी की कुछ चुनिंदा बातें आप तक पहुंचा रहे हैं गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांतों को सत्याग्रह के रूप में पहचान दिलाई गांधी जी के सत्याग्रह ने अनेक हस्तियों को प्रभावित किया स्वतंत्रता समानता और सामाजिक न्याय अपने संघर्ष में नेल्सन मंडेला व मार्टिन लूथर किंग गांधी जी से प्रभावित थे सत्याग्रह सच्चे सिद्धांतों व अहिंसा पर आधारित है रघुवती राघ राज पती पवन सीतारा